भद्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम्शिजार स्थिरैरंग तुष्टुवागुंस्यनूस मदेवित जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाद स्वस्ती नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शांति शाति शंकर शंकराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्र सूत्र्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिने नमः दक्षिणमूर्त नम ओ शांति अथर्वेदी ब्राह्मण भक्की प्रश्नोपनिषद के छठवे प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है भाष्य में भास्कर भगवान आत्मा जिसे षोड पुरुष के रूप में बताया गया है वह इसी शरीर में विद्यमान है ऐसा सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह चुके हैं इस कंडिका के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में कहा कि आत्मा में षोडस्कलत्व स्वरूपत नहीं है औपाधिक है आरोपित हैं इसे यशिनयेता षोडश प्रभुवंती कला इत्यादि से बताया गया तो ये सोलह कलाएं आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित हैं इसे बताया जा रहा है और अध्यारोपित 16 कलाओं को लेकर के आत्मा में 16 कलत्व है स्वतः तो आत्मा केवल चैतन्य रूप है आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है उपाधि तो विषय रूप है वह व्यभिचारी है उसका कभी भाव तो कभी अभाव भी होता है उपाधियों का लेकिन आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है ये हमेशा रहता है इसलिए नित्य है इसे भस्कर भगवान ने उपाय जनन अनपायपाय उपजन धर्मक चैतन्य चे आत्मा एव इस वाक्य से कहा कि जो अपाय यानि विनाश और उपजन यानि जन्म उत्पत्ति इनसे रहित हैं उसे कहा जाता है अनपाय उपजन धर्मक यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं होती जिसका विनाश नहीं होता ऐसा चैतन्य ही आत्मा है और वह नाम रूपाधि रूप जो उपाधि है उसके धर्म से युक्त सा प्रतीत होता है अविद्या अविद्यावस्था में और वो नाम रूपाधि विषय है वे व्यभिचारी हैं जब रहते हैं मनुष्यादि कार्यक्रम संघात रूप उपाधिया विषय तो मनुष्यादि कार्यक्रम संघात के जो धर्म है मनुष्यत्वादि उनसे युक्त प्रतीत होता है आत्मा और स्वतः वो निरुपाधिक है इन उपाधियों के बिना अपने उत्पत्ति विनाश रहित चैतन्य मात्र रूप से रहता है नित्य ज्ञान रूप से रहता है इसे ये सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं ब्रह्म यानि आत्मा और कौन है तो जो अनंत सत्य ज्ञान है अनंत यानि त्रिविध परिच्छेद रहित काल देशतः कालतः वस्तुतः भेद जिसमें नहीं है परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है और ऐसा अबाधित ज्ञान वही आत्मा है ब्रह्म है का अर्थ आत्मा है ये तैत्रिय उपनिषद की ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद वल्ली में आई हुई जो ऋचियाँ है वो बता रही हैं प्रज्ञानम ब्रह्म आयत्रेय उपनिषद का वाक्य है जो प्रकृष्ट ज्ञान है और ज्ञान में प्रकृष्टता है वृत्तियात्मक ज्ञान से वैलक्षण्य वृत्यात्मक जो ज्ञान होता है वह प्रमाण प्रमेय के संसर्ग से उत्पन्न होता है नष्ट भी होता है इसलिए उसे अपाय उपजन धर्मक कहा जाता है वृत्यात्मक ज्ञान को वो है अप्रकृष्ट ज्ञान और प्रज्ञान है साक्षी शोधित्वर्थ उसकी प्रकृष्टता है कि वह उपजन अपाय धर्म से रहित है उत्पत्ति विनाश से रहित हैं यही प्रकृष्टता है तो उत्पत्ति विनाश रहित तो ज्ञान का नाम है प्रज्ञान वो है आत्मा ही और वो ब्रह्म है प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है आत्मा ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इसमें वी का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान वी यानी विशुद्ध ज्ञान वृत्यात्मक ज्ञान तो विषय संसर्ग से संलिप्त ज्ञान है वह विषयों के गुण दोषों को लेकर के दोषवान भी हो जाता है और उत्पत्ति विनाश विनाशी विनाश रूप दोष तो उसमें सोता ही है इसलिए विशुद्ध नहीं है और आत्मा है विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म और आनंद है यानी निरति से आनंद स्वरूप है तो विशुद्ध ज्ञान और निरति से आनंद ही ब्रह्म है यानी परमात्मा का स्वरूप है <coughs> विज्ञान घन ये वह इसने बताया घन एक प्रत्यय होता है विजयातीय के अभाव को बताता है <coughs> तो विजातीय विज्ञान का विजातीय है जड़ जड़त्व। तो जड़ता रहित जो ज्ञान वो है विज्ञान विज्ञान घन जड़ता रहित चेतन ज्ञान उसे विज्ञान कहा जाएगा वो है आत्मा ही विज्ञान घन एव और वृत्तियात्मक ज्ञान जो है वो ज्ञान तो है लेकिन वो जड़ अंतकरण का परिणाम रूप होने से उसमें जड़त्व है इसलिए उसे कहा जाता है विज्ञान घन नहीं अपितु तो विज्ञान घन से विपरीत तो। सामान्य ज्ञान है वह तो विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति ये श्रुतियां ये बता रही हैं कि जो उत्पत्ति विनाश रहित चैतन्य है चैतन्य ने ज्ञान वही आत्मा है तो इसमें जो आदि शब्द है इत्यादि श्रुतिभ्य इसमें आदि शब्द से ग्राह्य है इसे दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कहा इत्यादि आदि न उपाधि धर्मा, धर्मानुकारार्थम ध्याती व इत्यादि श्रुति संग्रह तो इत्यादि श्रुतिभ्य में जो आदि शब्द हैं उस आदि शब्द से ध्याती व लेलायती व इत्यादि श्रुतियों का ग्रहण करना है किसलिए तो उपाधि धर्म अनुकारार्थम ये आत्मा स्वतः मनुष्यत्वादि विशेषताओं से रहित होने पर भी आत्मा की मैं मनुष्य हूँ मैं देवता हूँ मैं पशु हूँ इत्यादि मैं इत्यादि अनुभव आत्मा को मनुष्यत्व आदि धर्म से विशिष्टतया विषय कर रहा है मैं का अर्थ उज्वात्मा है उसे मैं काला हूँ मैं गोरा हूँ मैं ईवा हूँ मैं वृद्ध हूँ इत्यादि में ये जो रूपादि हैं और आयु विशेषादि हैं अवस्था विशेषादि ये सब आत्मा के धर्म नहीं है लेकिन इन अनात्म धर्म से युक्तया भी प्रतीत हो रहा है व्यवहार काल में आत्मा तो वह अपनी उपाधिभूत मनुष्यादि कार्यक्रम संघात में रहने वाले जो मनुष्यत्व ईवात्व वृद्धत्व कुमारत्व आदि और गौरत्व कृष्णत्व आदि धर्म हैं इन धर्मों का अनुकर्षंसा करता है अनुसरसा करता है ये दिखाने के लिए श्रुति ध्यायति व लेलायती व इत्यादि श्रुतियां हैं यह यही बताती हैं कि आत्मा स्वतः निर्विशेष है, लेकिन उसमें मनुष्यादि कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग को लेकर के उपाधियों का आरोप उपाधि धर्मों का आरोप होता है और वह वैसा ही प्रतीत होता है तद विशिष्टतया प्रतीत होता है यह है उपाधि धर्म अनुकार अनुकार अनुकरण उपाधि धर्मों का अनुकरण उपाधि यदि बैठी है तो कहता है मैं बैठा हूं शरीर बैठा है तो शरीर रूपी उपाधि यदि चलती है तो मान लेता है मैं चलता हूं गतिमान हूं तो ये है बैठना उठना और कुमारत्व युवा आदि ये सब उपाधि धर्म है और इनका अनुकार है इससे विशिष्टतया भासना आत्मा का ये भासना श्रुति कहती है अविद्या अवस्था में उपाधि के धर्मों का आत्मा में आरोप हो करके वैसा वह प्रतीत मात्र होता है ये अनुकरण है जैसे स्फटिक के पास में जिस रंग का पुष्प रखेंगे उसी रंग का स्पटिक प्रतीत होता है लाल पुष्प यदि स्पटिक के सन्निधि में है तो स्पटिक लाल प्रतीत होता है लोहित स्फटिक पीला पुष्प रखता है तो पीला प्रतीत होता है तो उपाधि वो पुष्प है और उन पुष्पों के जो रूप रूपात्मक गुण है उनका धर्म है उसका अनुकरण स्फटिक करता है वस्तुतः स्फटिक में वह लाली माँ और पीली माँ आदि नहीं होती है पितत्व आदि नहीं होता लेकिन वह जब तक उपाधि पास में रहेगी तब तक उसमें आरोप रहता है प्रतीत होता है वैसा ही स्फटिक ऐसे आत्मा स्वतः मनुष्यत्वादी धर्मों से रहित होता हुआ भी मनुष्यत्वादी धर्म का आश्रयभूत मनुष्यादि कार्यक्रम संघात की सन्निधि में वह मनुष्यत्वादी धर्मों से युक्त प्रतीत होता है ये उसका अनुकरण करना है ये दिखाने के लिए ध्यातीव इत्यादि इदीश्रुतियों का आदि शब्द से ग्रहण करना है। अब मूल में जो स्वरूप इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार किंचो ज्ञान काले कि सद्भाव विषय ज्ञानस्य सद्भाव नियमात भेदः इति विज्ञानवादी तोर्भेद विज्ञानवादीपक्ष अव्यभिचारा ज्ञान से साधयन पक्षम अपि निराकरोति स्वरूपेति तो ये जो पहले विज्ञानवादी का पक्ष शून्यवादी का पक्ष न्यायिक का और चारवाक का बताया था ना? चार पक्ष बताए थे उनका निराकरण नहीं हुआ है अभी तक अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव इत्यादि से तो सिद्धांत बताया है भास्कर भगवान ने वे सिद्धांत यानी वेदांत मत लेकिन इन चार विज्ञानवादी आदि के मतों का प्रदर्शन जो हुआ था उसका खंडन नहीं हुआ उखंडन करने के लिए ये वाक्य आ रहा है स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेशु इत्यादि इसलिए इस वाक्य के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि ज्ञान काले विषयाना सद्भावनियवात्षय काले च्ञान से सद्भावनियम तयोर्भेद ये वेदांति कहते हैं कि विषय और ज्ञान इन दोनों का आपस में भेद है यानि वैलक्षण्य है विषय ज्ञान से विलक्षण है ज्ञान अपने विषयों से विलक्षण है विज्ञानवादी तो क्या कहते हैं कि आलय विज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में यानी घटादी विषय के रूप में बाहर भास रहा है वो विषय कोई अलग नहीं है विज्ञान रूप ही है आलय विज्ञान रूप ही वह विषय है ऐसा तो मानना होता है उन लोगों का विज्ञानवादी का लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि विषय और ये ज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं विलक्षण है, है। दोनों एक नहीं है दोनों में वैलक्षण्य है इन दोनों के विलक्षण्य को आ, दिखा रहे हैं कैसे विलक्षण विलक्षण है क्यों विलक्षण है ज्ञान से विषय की क्या विलक्षणता है विषय की विषय की अपेक्षा ज्ञान में क्या विलक्षणता है तो ये विलक्षणता बताई जा रही कि विषय तो ज्ञान के साथ व्यभिचारी है ज्ञान के साथ विषय का व्यभिचार होता है और ज्ञान का विषय के साथ कभी भी व्यभिचार नहीं होता इसलिए ज्ञान है अव्यभिचारी विषय है व्यभिचारी व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है अभाव तो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान के समय विषय रहे ही ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन विषय के समय ज्ञान का रहना जरूरी है का हैं कि विषय के बिना भी ज्ञान का अस्तित्व है जब विषय नहीं रहेगा विषयों का अभाव होगा तब भी ज्ञान रहेगा लेकिन ज्ञान न हो और विषय हो ऐसा नहीं हो सकता विषयों के अस्तित्व के लिए ज्ञान का होना जरूरी है ज्ञान की सत्ता के अधीन सत्ता है विषयों की और विषय सत्ता निरपेक्ष सत्ता है ज्ञान की विषय न होने पर भी ज्ञान रह सकता है लेकिन ज्ञान न हो तो विषय नहीं रह सकते का अर्थ है विषय सत्ता निरपेक्ष सत्ताक ज्ञान है स्वतः सत्ताक ज्ञान है ज्ञान में स्वतः सत्ता तो है और विषयों में ज्ञान की सत्ता से सत्तावत्ता है यानि ज्ञाधीन है ज्ञान स्वतंत्र है विषय ज्ञानाधीन है ये दोनों में विलक्षण्य है ये विलक्षणता बताई जा रही है किंचो ज्ञान काले विषयाना सद्भावनियमात् विषय कालेच ज्ञानस्य नियमात <coughs> तयोर भेद इति विज्ञानवादी तो ये एक व्याप्ति बता रहे हैं नियम बता रहे हैं क्या कि ज्ञान काले विषयानाम सद्भाव निभा तो जब ज्ञान की सत्ता है तो विषयों की सत्ता होगी ही होगी ज्ञान के समय ये कोई नियम नहीं है लेकिन कहते हैं विषय काले ज्ञानस्य सद्भाव नियमात लेकिन विषय जब है तो ज्ञान का होना आवश्यक है का अर्थ है ज्ञानाधीन विषय है और ज्ञान विषयाधीन नहीं है ऐसा नियम होने से तयोर भेद ये दोनों में भेद है विषय परतंत्र है ज्ञानाधीन है ज्ञान स्वतंत्र है ये दोनों में भेद है भिन्नता है वे लक्षण्य है भेद का अर्थ विशेषता होती है ज्ञान की और विषय की एक अलग अलग विशेषता हो गई एक में स्वातंत्र्य है एक में पारतंत्र है ये वे वैलक्षण्य है विज्ञानवादी पक्षम निराकुवन तो विज्ञानवादी के पक्ष का इसी नियम को लेकर के निराकरण करते हैं और अव्यभिचारात एव ज्ञान से नित्यत्व साधयन तो अव्यभिचार यानी स्वतः सत्ताकत्व दिखा करके ही ज्ञान की नित्यता भी बताएंगे तो ज्ञान की नित्यता को सिद्ध करते हुए भाष्कर भगवान जो नैयायिकादि का पक्ष है न्यायिक और आदि शब्द से लेना बाकी तीन दोनों को चारवाक और शून्यवादी तो न्यायिक तो कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है घटादि विषयम चैतन्यम नित्यस्य से आत्मनोनित्यम जायते तो उनके यहाँ तो ज्ञान अनित्य है ना एकों के यहां वह उत्पन्न होता है नष्ट होता है घटाधि ज्ञान और वो चे आत्मा का धर्म है आत्म रूप नहीं है वेदांत में ज्ञान आत्मा ही है आत्मा का धर्म नहीं स्वरूप है हा घटाधि विषय ज्ञान उत्पन्न होता है? के से होता है वही ज्ञान है घट आदि विषय ज्ञान है चैतन्य उत्पन्न हो रहा है का अर्थ है वो चैतन्य वृत्ति को कह रहा है चैतन्य ने ज्ञान और वो आत्म संयुक्त मन और मन संयुक्त चक्षु इंद्रिय का जब घट के साथ संबंध होता है तो घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है एक मन की वृत्ति बनती है घटाकार वो है घट विषयक चैतन्य उसे ज्ञान कहते हैं वो आत्मा का गुण है तर्क संग्रह में उसे 24 गुणों में से बुद्धि इस शब्द से कहा गया है ज्ञान नाम के गुण को बुद्धि है ना वो बुद्धि है अंतकरण का ही निश्चयात्मक भाग ने अभी तो अंतकरण की एक वृत्ति जो विषय और प्रमाण के संबंध से उत्पन्न होती है वो चैतन्य है अन्य के मत में ज्ञान है वह उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसलिए अनित्य है और यहां तो भस्कर भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान अव्यभिचारी होने से नित्य है तो नयाकों न्यायकों के यहाँ ज्ञान अनित्य हैं वेदांती के यहाँ ज्ञान नित्य हैं चैतन्य तो ये नित्यत्व अनित्यत्व ये वैलक्षण्य है तो वेदांत मत के अनुसार ज्ञान के नित्यत्व के कारण नयायिकों का तथा चार का जो ये मानना है कि चैतन्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है चैतन्य ने ज्ञान उत्पत्ति विनाशील है अनित्य है ये मत खंडित होगा और शून्यवादी जो हैं वे कहते हैं कि जैसे विषय नहीं है ऐसे विषयी जो आत्मा है वो भी नहीं है सुसुप्ति में और मुक्ति अवस्था में सब शून्य रूप है सबका अभाव है अनात्मा विषयों का भी और आत्मा का भी अभाव ही है शून्यवादी के अनुसार तो इस प्रकार ये जो है हो जाता है क्या तीनों पक्षों का खंडन निराकरण अिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि किंच ज्ञान काले विषया नाम सद्भाव नियमात्षय काले ज्ञान से सद्भाव <coughs> तयोर तय तो ज्ञान और विषय इन दोनों का भेद हुआ ज्ञान का भेद यानी वैलक्षण्य सिद्ध हुआ तो ये वैलक्षण्य सिद्ध होने से विज्ञानवादी का जो पक्ष है कि क्षणिक विज्ञान आत्मा है क्षणिक विज्ञान यानी क्षणिक चैतन्य उनके यहाँ तो अहम अहम यह वृत्ति भी क्षणिक है और वही आत्मा है प्रतिक्षण उत्पन्न होता नष्ट होता तो अनित्य हो गया न और यहाँ तो आत्मा को नित्य बताया जा रहा है चैतन्य आत्म स्वरूप जो चैतन्य है वह नित्य है आत्म स्वरूप चैतन्य कोई वे लोग कहते हैं आलय विज्ञान आलय विज्ञान जिसे वे कह रहे हैं वह वेदांत मत के अनुसार आत्मा है और वह नित्य है इसलिए विज्ञानवादी पक्ष का भी निराकरण होगा और अव्य विचारात एव ज्ञानस्य से नित्यत्व साधयन नैयायिकादी पक्षम अपनी निराकर तो न्यायिक नैयायिकारवाक तथा शून्यवादी के पक्ष का भी निराकरण भाष्यकार भगवान स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेशु इत्यादि वाक्य से करता है अब भाष्य में देखिए स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेशु चैतन्य अव्यभिचारात यथा यथा यो यो, यो इसका अलग अवतरण है उसको बाद में देखते हैं तो यहाँ तक स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थु चैतन्यस्य अव्यभिचारात जोड़ देना विज्ञानवादी जो विज्ञानवादी आदि के मत हैं वे विज्ञानवाद्यादि मता निराकृता यह प्रतिज्ञा रहेगी विज्ञानवादी आदि के जो मत हैं वे अनुपपन्न है अयुक्त हैं, हैं। अनुचित हैं क्यों तो स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेश चैतन्यस्य अव्यभिचारात तो पदार्थ शब्द से लेना विषयों को घट विषयों को वे कैसे हैं तो स्वरूप व्यभिचारी है यानी उनका स्वरूपतः व्यभिचार है और चैतन्य अव्यभिचारात तो विषय जैसे घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान इत्यादि में घटक ज्ञान में भी ज्ञान है पटक ज्ञान में भी ज्ञान जुड़ा हुआ है ना मठ ज्ञान इत्यादि सब में ज्ञानत्व रूपेण ज्ञान का अन्वय है यह अव्यभिचार है लेकिन घटक ज्ञान कहते हैं तो पटादि का वहां अभाव है पटक ज्ञान में घटादि का अभाव है तो, तो विषयों का तो घटक ज्ञान में बाकी पटादि विषयों का व्यभिचार अभाव ही वे विचार है और किसी भी ज्ञान को लो घट ज्ञान पटक ज्ञान आदि में ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञान चुड़ाई हुआ रहता है उसका अनुवाही रहता है अस्तित्व ही रहता है अभाव नहीं होता ज्ञानत्वेन रूपेन ज्ञान और बाकी विषयत्वेन रूपेन ये घटत्व पटत्व आदि विषय रूप से ये सब हैं। तो स्वरूप व्यभिचारी सु पदार्थेश चैतन्य से अव्यभिचारात इससे निश्चित हुआ कि चैतन्य नित्य है चैतन्य नित्य होने से क्या होगा कि क्षणिक विज्ञानवाद का भी निराकरण होगा और आत्मा का उत्पत्ति विनाशशील गुण है ज्ञान ऐसा जो न्यायिकों का मत है वह भी निराकृत होगा वायु तेज जल आकाश ये चारों भूत शरीर रूप से संगठित होकर के चैतन्य को उत्पन्न करते हैं इस और वो चैतन्य शरीर रूप से संगठित हुए इन चारों भूतों का धर्म है ऐसा मानने वाले चारवाक मत का भी खंडन होगा और आत्मा का अस्तित्व तो है ही नहीं जैसे शून्य का क्या नाम विषयों का कोई अस्तित्व तो नहीं ऐसा आत्मा का भी अस्तित्व तो नहीं ये मानने वाले का भी खंडन हो जाएगा इसलिए लिखा कि स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेश चैतन्य से अव्यभिचारात कौन सा चैतन्य जिसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां आत्मस्वरूप बता रही हैं, जिस चैतन्य को वह चैतन्य अव्यभिचारी है वही सब का प्रकाशक है वही सब में अधिष्ठान रूप से अनुसूत है इस वाक्य का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए घटक ज्ञान काले पटाभाव संभवात विषयानाम नाम ज्ञान व्यभिचारी घटक ज्ञान के समय पट का अभाव संभव होने से विषयों का ज्ञान के साथ व्यभिचार सिद्ध होता और ज्ञान से विषय काले अवश्यम भाव नियम अव्यभिचारित्व इत्यर्थ तो ज्ञान जो है वह विषय के समय जरूर रहता ही है नहीं तो गेयत्व तो ही सिद्ध नहीं होगा विषय विशे में विषयों में ज्ञ तो की सिद्धि के लिए ज्ञान की सत्ता रहना जरूरी है विषय काल में इसलिए कहते हैं विषय काले ज्ञान से अवश्यम भाव निर्व्यभिचारिक ज्ञान से अव्यभिचारितर्थ अब यहाँ पर स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेश स्वरूप पद का प्रयोग न करके केवल व्यभिचारीषु पदार्थेश ऐसा ही कहते हैं। स्वरूप पद का प्रयोग क्यों किया है इस आशंका का समाधान करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं टीकाकार कि ज्ञानस्य विषय विशिष्टत्व ज्ञान सेशिष्टत्विचार विषय से तो स्वरूपेण विशेष तो ज्ञानस्य विषय एव विशिष्टेण तो ज्ञान हाँ अच्छा उससे पहले पटकाले घट इति घट ज्ञानस्य घटी पट विषय इति व्यचारिव्यमित इति स्वूप कह रहे है स्वरूप पद का प्रयोग क्यों किया तो कहते पट काले घटक ज्ञानम अपिनास्ति तो जिस समय पट विद्यमान है उस समय कोई जरूरी नहीं है कि घटक ज्ञान हो जाए पट ज्ञान काल में घटक ज्ञान नहीं रहेगा तो पट के समय घटक ज्ञान का भी व्यभिचार होने से ज्ञान में भी अव्यभिचारित्व सिद्ध नहीं होगा विषय के तरह घटक ज्ञान भी व्यभिचारी सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार की शंका किसी ने की इसलिए यहां पर लिखा कि स्वरूप इति उक्तम तो कहा कि स्वरूप स्वरूपेण ज्ञान का व्यभिचार नहीं है इसलिए स्वरूप लिखा है हाँ क्या, ये स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेशु चैतन्य से अव्यभिचारात इसमें जो स्वरूप पद का प्रयोग किया है वो इसी दृष्टि से किया है कि पटक काल में घटक ज्ञान का अभाव होने पर भी वो घट विशिष्टत्व रूपेण अभाव है ज्ञानत्व रूपेण अभाव नहीं है ये दिखाने के लिए इसलिए वाक्य आगे लिखते हैं इसका तात्पर्य बताते हुए स्वरूप पद का स्वरूप पद प्रयोग का तात्पर्य बताते हुए ये लिखते हैं कि ज्ञानस्य विषय विशिष्टत्व रूपेण ये व्यभिचार ज्ञान का व्यभिचार पटकाल में घटक ज्ञान का जैसे दिखाया वह विषय विशिष्टत्व रूपेण तो व्यभिचार है लेकिन विषय का तो विषयत्व रूपेण स्वरूपेण भी व्यभिचार हैं ये दोनों में अंतर हैं तो विषय से तो स्वरूपेण एव विशेष इतर्थ तो विषयों का तो विषयत्व रूपेण भी अभाव रहता है जब तब भी ज्ञान रहता है इसलिए विशिष्ट ज्ञान का भले ही व्यभिचार हो अभाव हो लेकिन ज्ञानत्वन रूपेण ज्ञान का अभाव नहीं होता कभी भी इसलिए वो नित्य है विशिष्ट ज्ञान नित्य नहीं रूपेण ज्ञान नित्य है अब यथा यथा इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ज्ञानस्य से अव्यभिचारिक उपादयती यथा यथा ज्ञान के अव्यभिचारिव को यानी नि को नित्य का प्रयोजक जो अव्यभिचारिव है ज्ञान में उसका उपादन किया जा रहा है यथा यथा इत्यादि से तो यथा यथा यो यहा पदार्थो विज्ञाते तथा तथा ज्ञायमानत्वात् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचरित अव्यभिचारित अलग हैं, भवति इत्यादि यहाँ तक चैतन्य अव्यभिचारित्व यह पूर्ण विराम होना चाहिए चैतन्य में अव्यभिचारित्व कैसे है इसे दृष्टान्त से सिद्ध किया जा रहा है कि यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञाते तो पदार्थ का जिस रूप से ज्ञान होता है जो जो पदार्थ जिस जिस रूप से जाना जा रहा है तथा तथा ज्ञाम्वाद सूस रूप से वह जाना जा रहा है इसीलिए तस्य तस्य चैतन्य अव्यभिचारित्व का अर्थ है विशिष्ट जो ज्ञान होता है वह विशिष्ट ज्ञान होता है उसमें एक विशेष एक विशेषण विषय को ज्ञान विशिष्ट ज्ञान कहलाता है तो वो जो विशिष्ट ज्ञान है जिस विषय को जिस धर्म से विशिष्टतया विषय कर रहा है उस रूप से उस ज्ञान का वहां पर व्यभिचार अव्यभिचार है जैसे कहा कि पटक काले घटक ज्ञाना भाव है तो उस समय तो ज्ञान पटत्व प्र विशेषणक और पट विशेषणक ज्ञान है उसका अभाव नहीं है दूसरे धर्म से विशिष्ट ज्ञान का भले ही अभाव हो लेकिन पटत्व धर्म से विशिष्ट ज्ञान का अभाव नहीं है ये यथा यथा और तस्य तस््य इसलिए दिया है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार तीन नंबर और चार नंबर में स्पष्ट करते हैं तीन तो नंबर टिप्पणी पहले देखिए कि ननु शक्ति न तज ज्ञान ज्ञानम इति तदपि नुशक्ति विषयम इति आशंक्याह यथा यथा इति तो शंका करते हैं जैसे अग्नि में दहाुकूल शक्ति रहती है लेकिन शक्ति का ज्ञान नहीं होता शक्ति रहने पर भी कार्यानुमेय है वो जब अग्नि में हाथ डालते हैं और वो जलाता है तो माना जाता है कि अग्नि में दहाकत्व तो शक्ति है ऐसे तो खाली अग्नि मात्र दिखता है उसमें जलाने की शक्ति का ज्ञान नहीं होता तो शक्ति विद्यमान है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान भी विषय के तरह व्यभिचारी ही है इस प्रकार की किसी ने शंका की तीन नंबर टिप्पणी में है कि शक्ति सत्वे पदार्थ की चाज़ी। चाज़ी। चाज़ी। पदार्थ में रहने वाली शक्ति विद्यमान होने पर भी न तज ज्ञानम इति तज ज्ञानम में तत्कार शक्ति तो शक्ति का ज्ञान नहीं है इसलिए तदपि व्यभिचरित्यवे तो भी तो व्यभिचारी हो गया ज्ञान भी तदपि में तत्कार ज्ञानम तो ज्ञानम अपनी व्यभिचरित्यव विषयम तो विषय के साथ ज्ञान का भी व्यभिचार है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में भाष्यकर भगवान ने लिखा यथा यथा यो यह विषय पदार्थ विज्ञाए तो रुपयत्व नहीं व अच्छा ये शक्ति सुक्ति है वहां पर हाँ शू में उकार छूट गया है शक्ति सत्वे नहीं सुक्ति सत्वे हाँ? तो हमारी इसमें उकार छूट गया है पुराने पुस्तक में तो सुक्ति सत्वे जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम होता है ना उस समय सुक्ति तो विद्यमान है लेकिन सुक्ति का ज्ञान नहीं रजत का ज्ञान होता है भ्रम काल में भ्रांत पुरुष को जब सुक्ति का चमकती है तो सुक्ति का ज्ञान न हो करके रजत का ज्ञान होता है दूर रहने पर पास में जाने के बाद सुक्ति का ज्ञान होगा अलग तो जिस समय सुक्ति में रजत का भ्रम हो रहा है उस समय भी सुक्ति विद्यमान है तो कहना चाहिए था ना वहां पर शक्ति नहीं सुक्ति है इसमें तो शक्ति तो सुक्ति सत्वेपि न तज ज्ञानम इति तदपि व्यभिचरत्यव विषय इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं यथा यथा इत्यादि तो रूप्य नदीम इति भावः तो उस समय रूप्य रूपेण सुक्ति का का ही भ्रांत पुरुष के दृष्टि में ज्ञान हो रहा है उस समय जो जिस रूप से विषय बन रहा है सुक्ति का ही भ्रांत पुरुष के दृष्टि में भ्रांति का विषय बन रही है सुक्ति का ही रजत रूप से इसलिए रजतत्व रूपे न ही उसका उस समय अस्तित्व माना जाएगा तो ये कह रहे हैं कि रूप्यत्व यानी रजतत्व न तो रूप्यवे न तदानीम अस्थि तज्ञानम तो सुक्ति काका रूप्यत्वन रूपे उस समय ज्ञान विद्यमान ही है इसलिए ज्ञान का कोई व्यभिचार नहीं है ये यथा यथा यो विषय यो पदार्थ ज्ञायते इससे बताया है रजत रूप से सुक्ति भास रही है इसलिए सुक्ति विद्यमान है लेकिन किस रूप से विद्यमान है मानी जाएगी भ्रांत पुरुष के लिए रजत रूप से ही सर्प रूप से ही भ्रांत पुरुष के दृष्टि में रज्जु का उस समय जब तक भ्रांति है तब तक अस्तित्व है तो दृष्टि से ही क्या नाम रज्जु सर्पत्व दृष्टि से है विवेकी के दृष्टि में जब आ, ये विवेकी के दृष्टि में उस समय वो रज्जुत्व प्रकारक ही उसे ज्ञान होगा रज्जु रूप से ही रज्जु विद्यमान है उसे रज्जु रूप से ज्ञान होगा तो आविद्यक आविद्या अवस्था में आत्मा का जो विवर्त जगत है उस रूप से ज्ञान होता है आत्मा जगत रूप से बाजता है इसलिए भ्रांत पुरुष के दृष्टि में वह जगत रूप ही है तो जगत रूपेण विषय बन रहा है आत्मा जगत रूपेण ज्ञान भी है और विवेकी को आत्मत्वन रूपे नहीं आत्मा ज्ञात रहता है जगत आत्मरूप से भासता है सर्व खलदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति इत्यादि शास्त्र वचनों के अनुसार विवेकी को आत्मरूप से ही जगत भासता सब कुछ भासता है तो यथार्थ ज्ञान है इसलिए भ्रांत पुरुष के लिए भ्रांतिरूप ज्ञान उस समय भी विद्यमान है ये सब दिखाने के लिए यथा यथा यो य पदार्थो विज्ञायते तथा तथा इत्यादि लिखा है तो रूप्य नदीम अस्त इति भाव आगे है तस्य तस्य तस्य पर चार नंबर टिप्पणी तो तस्य चैतन्य से अव्यभिचारित्व इसमें तस्य चैतन्य से लेना तत्द आ... तत्द रूप से ज्ञान यानि सुक्ति का का रजत रूप से ज्ञान जिस समय आग... वो सुक्ति का रजत रूप से भाष रहे उस समय रजत रूप से ज्ञान का व्यभिचार नहीं है अव्यभिचार ही है सुक्ति का रूप से सुक्ति का भाषेगी तो सुक्ति का रूप से ज्ञान होना चाहिए ज्ञान उस समय रहता है इसलिए ज्ञान का तो अभ्यभिचार ही है आगे हैं भाष्य में जो वस्तु चवती किंचन न ज्ञायते इति अनुपपन्नम इति अनुपन्नमुपन्नम इस वाक्य का अवतरण है टीका में ननु उत्पन्न विनष्टादेर इति मेरूगुहावर्ति तस्य अज्ञाने तत्सद्भाव तथा भूत पदार्थो तथापदारथोद इह वस्तु इति इतना एक ये ज्ञान के अभिभि अव्यभिचार की असिद्धि विषय शंका कहते हैं ज्ञान का अव्यभिचार असिद्ध है क्यों असिद्ध है कोई पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट हुआ तो वह जानने के लिए ज्ञान का विषय बनने के लिए तो प्रथम क्षण में उत्पन्न हो जाए दूसरे क्षण में उसकी सत्ता रहें और बाद में फिर भले तीसरे क्षण में नष्ट हो जाए तो विषय बनेगा लेकिन कोई कोई पदार्थ ऐसा है कि प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में ही नष्ट हुआ तीसरे क्षण में नष्ट न होकर के दूसरे क्षण में ही नष्ट हुआ तो उसे ज्ञान का विषय बनने के लिए अवकाश नहीं मिला ऐसा पदार्थ उसे कहा जाता है उत्पन्न विनष्ट पदार्थ तो उत्पन्न विनष्ट जो पदार्थ है वे और कुछ पदार्थ हैं विद्यमान हैं। लेकिन पर्वतों की कहीं एक आ, ऐसी आ, ऐसे भाग होते हैं शिखर होते हैं जहां पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है तो वो विद्यमान है लेकिन उनका ज्ञान नहीं हुआ और कई एक पर्वतों में गुफाएं हैं जिन गुफाओं में अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया वे हैं लेकिन उनका ज्ञान नहीं है तो ऐसे जो पदार्थ हैं जो उत्पन्न होकर के दूसरे क्षण में ही नष्ट हुए और कुछ विद्यमान होने पर भी आज तक किसी के भी ज्ञान के विषय नहीं बन पाए ऐसे पदार्थ उनमें अज्ञा मानत तो होने से पदार्थ तो हैं, लेकिन वो ज्ञा मानता नहीं है यानी ज्ञान नहीं है उनका तो इसलिए ज्ञान का अव्यभिचार सिद्ध न होकर के उन पदार्थों के साथ तो ज्ञान का अभाव ही है व्यभिचार ही है इस प्रकार की शंका किसी ने की इस आशंका का निराकरण इस अभिप्राय से किया जा रहा है कि तस् अज्ञाने तत्सदभाव असिदे तथा भूत पदार्थों असिध इत्याह। कहते तस्य तस्याने तस्या ने उन पदार्थों को लेना विषयों को लेना तो विषय का अभाव हो अज्ञान होने पर तत्सदभाव असिद्ध है विषय की सत्ता तो ज्ञानाधीन है ना तो ज्ञान न हो और विषय हो तो ऐसा हो नहीं सकता कहते हैं कि तत्सद्भाव असिद्ध तस्य अज्ञाने यदि पदार्थ का ज्ञान न हो तो पदार्थ की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए पदार्थ का ज्ञात होना जरूरी है ज्ञा मानता को ही सत्ता मानते हैं कई लोग सत्ता क्या है तो पदार्थ में गाय मानता है ज्ञान विषयता यही सत्ता है और आप कहते हो कि जाना नहीं जा रहा है लेकिन है तो वो हो नहीं सकता उसका तो सत्व ही सिद्ध नहीं होगा ग्याय मानता ही तो सत्ता है तो तथा भूत पदार्थो असिद्ध ऐसा पदार्थ ही सिद्ध नहीं होगा जो उत्पन्न हुआ और किसी भी पदा के ज्ञान का विषय बने बिना नष्ट हुआ ऐसा पदार्थ ही नहीं होगा और संसार में कोई वस्तु है लेकिन जानी नहीं जा रही है तो अल्पज्ञ जीव के द्वारा भले ही न जानी जा लेकिन सर्वज्ञ जो परमात्मा है उसके तो ज्ञान का विषय बनेगी कि नहीं उस गुफा को जिसने बनाया होगा उसके ज्ञान का तो विषय बनेगी कि नहीं बनेगी इसलिए ज्ञा ही वो सत्ता है इसलिए और ज्ञामानता के लिए ज्ञान का होना जरूरी है इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि वस्तु भवति और कि वस्तु भवति किंचित न्ञाएते च अनुपन्नम अनुपन्नम का अर्थ है अयुक्तम युक्ति विरुद्धम युक्ति से असिद्ध पदार्थ है लेकिन अज्ञा है जाना नहीं जा रहा है यह युक्ति से विपरीत है युक्ति विरुद्ध है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्य